वो भी अपर सिद्धांत ही है वो भी पर सिद्धांत नहीं है अब पौराणिकों का मत लिया सृष्टि रिति सृष्टि विधो लय च तद विध स्थिति रिति स्थिति विधा, सर्वे चेहतु सर्वदा नारायण सृष्टि स्थिति प्रलय इसके संबंध में आपको क्या सुना में किसी ने किसी दृष्टांत को सृष्टि में से ले लेते हैं जैसे देखते हैं कि पत्थर पर पानी जमता है काई होती है काई से फिर उसमें है ना कोई हरियाली कोई पौध निकले आते हैं तो ऐसे सृष्टि हुई ऐसा वैज्ञानिकों ने अपने यंत्र के द्वारा निर्णय किया कोई कहते हैं स्वेद से सृष्टि हुई पसीने से कोई कहते हैं नहीं एक हिरणमय अंड हुआ अंड से सृष्टि हुई देखो जैसी जैसी सृष्टि लोक में देखी जाती है इसी के आधार पर लोगों ने सृष्टि होने की कल्पना की है वैसे हिंदी में तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई ऐसी बात भी चलती है पर संस्कृत में ऐसा बोलने का ढंग नहीं है सृष्टि की उत्पत्ति हुई उत्पत्ति के अर्थ में ही सृष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं तो सृष्टि हुई ऐसा बोलेंगे सृज्यते सृष्टि उत्पद्यते ऐसा बोलने का अभ्यास संस्कृत के पंडितों को नहीं है क्योंकि वो सृष्टि और उत्पत्ति दोनों शब्द का अर्थ एक ही मानते हैं ऐसे हिंदी में लौकिक भाषा में कई भेद होते हैं वो जैसे हिंदी में बोलना हो तो सायंकाल बोलेंगे प्रातःकाल बोलेंगे और संस्कृत में बोलने के लिए काल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सायम और प्रातः ये काल अर्थ में ही प्रत्यय हुआ है इसलिए अब हिंदी में तो ऐसे भी बोलते सायंकाल के समय प्रात काल के समय तो संस्कृत में तो तिहरा हो जाता है केवल सायम कहले से कहने से काम चलता है सायम तो काल ही है अब उसमें काल जोड़ने की क्या जरूरत फिर काल के बाद समय जोड़ने की क्या जरूरत है ना तो सृष्टि की उत्पत्ति भी ऐसे ही होती है जो सृष्टि है सो उत्पत्ति है जो उत्पत्ति है सो सृष्टि है इसलिए की का कोई अर्थ नहीं है ये तो आपको भाषा की बात सुनाई तो किसी ने कहा कि जैसे धरती छेद के बीज निकल आता है ऐसे ये सारी सृष्टि का बीज पहले से मौजूद था और जैसे उद्भिद की उत्पत्ति हुई वैसे ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति शब्द का अर्थ तो यही होता है हो ऊर्धम उत उर्ध्व, पतनम उत्पत्ति नीचे से ऊपर को उठ जाना छिपी चीज का जाहिर हो जाना इसका नाम उत्पत्ति है जो माता के पेट में था तो बाहर निकले आया तो उसका नाम क्या हुआ उत्पत्ति बाहर निकल आया हो जो पिता के बीज में छिपा था वो माता के गर्भ में निकल आया तो उत्पत्ति हो गई जो पिता के शरीर में छिपा था वो धातु के रूप में बाहर निकल आया तो उसको उत्पत्ति बोलते हैं छिपी हुई चीज का जाहिर हो जाना या भीतर की चीज का बाहर निकल जाना इसी को उत्पत्ति बोलते हैं उत् उर्ध्वम पतनम उत्पत्ति उत्पादनम समझो उत् उर्ध्वम पदनम उत्पादनम उत उत उत्पत्ति उत्पाद उत्पत्ति उत्पदनम ये जे प्राप्त था गत्यर्था किसी चीज का ज्ञान नहीं था थी तो पर मालूम नहीं थी अब मालूम पड़ गई देखो मन में बासनाएं थी मालूम नहीं थी सपने के समय उत्पन्न हो गए ये उत्पत्ति है ये पद धातु से उत्पसर्ग और पद धातु इससे उत्पत्ति शब्द बनता है उत्पदनम उत्पत्ति सर्जनम सृष्टि तो जितनी सृष्टि विषयक कल्पना की जाती है वो एक कल्पना है जैसे माता पिता से संतान होती है तो आदि दंपति गौरी शंकर से संतान होती है लक्ष्मी नारायण से संतान होती है है ना अंडे में से सृष्टि निकलती है तो बोले पहले एक सोने का अंडा था उससे सृष्टि हुई पानी में से सृष्टि होती है का एक बूंद पानी से सृष्टि हो गई कारण बारिश तो जैसे कुम्हार खड़ा बनाता है का वैसे ईश्वर सृष्टि बनाता है दुनिया में जैसे जैसी चीजें बनती दिखती हैं इसी ढंग से सृष्टि किसी की भी कल्पना की जाती है ये कहो कि सृष्टि होते समय कोई देख के आया है और वो बताता है तो सृष्टि देखने के लिए आंख कहां से होगी तब आंख ही नहीं होगी जब सृष्टि नहीं होगी तब आंख तो सृष्टि के बाद बनी ना अरे बुद्धि भी सृष्टि होने के बाद बनी है नारायण और साक्षी के पास जब पास जब तक अंतकरण का उपकरण नहीं है तब तक वो उत्पत्ति को देखेगा कैसे तो ये सृष्टि जो है, है ऐसे होते हैं अच्छा अब एक दूसरी बात सृष्टि लेके के संबंध में देखो समझो एक अंकुर निकला तो दो पत्ते निकले तो बीज का बीजत तो भंग करके अंकुर होता है अंकुर का अंकुरत तो भंग करके पत्र निकलते हैं पत्र का तो भंग करके पुष्प होता है पुष्प का पुष्पत्व भंग करके फल होता है माने पूर्वावस्था का नाश होते जाना और उत्तरावस्था की सृष्टि होते जाना इसी को उत्पत्ति बोलते हैं हो तो उत्पत्ति और प्रलय दोनों एक साथ होते हैं एक क्षण का नष्ट होना और दूसरे क्षण का उत्पन्न होना एक कण का नष्ट होना और दूसरे कण का उत्पन्न होना तो उत्पत्ति और प्रलय ये नितान्त तो भिन्न नहीं है दोनों निद्रा का टूटना और जागृत का होना जागृत का होना और निद्रा का टूटना इसी प्रकार एक के नाश में दूसरे की उत्पत्ति है और एक की उत्पत्ति में दूसरे का नाश है तो ये संसार में सृष्टि और उत्पत्ति को कोई अत्यंत पृथक करके देखे ऐसा शक्य नहीं है अच्छा तो कई आचार्यों का मत है कि सृष्टि और प्रलय बिल्कुल नित्य हुआ करते हैं हर समय और श्रीमद् भागवत में ये मत तो पौराणिकों का है इसलिए पौराणिकों की दृष्टि से बात सुनाता हूं आपको भागवत में लिखा है कि सोयम दीपोर चिशाम तद्वत स्रोतसाम तदिदंजलम सोयम पुमा नीति भिदा मृषा गीर धीर मृषायुषाम ग्यारहवें स्कंध में ये श्लोक भगवान श्रीकृष्ण उद्धव जी से कहते हैं देख वो कहते हैं उत्पत्ति प्रलया वे के नित्यम परिचक्षते कोई कोई आचार्य जैसे हैं जो उत्पत्ति और प्रलय को नित्य मानते हैं माने हर समय उत्पत्ति हो रही है और हर समय नाश हो रहा है जैसे दिन का नाश और रात्रि की उत्पत्ति और रात्रि का नाश दिन के उत्पत्ति लेकिन क्षण क्षण दिन छींच रहा है और क्षण क्षण रात्रि छींच रही है और क्षण क्षण दिन उत्पन्न हो रहा है और क्षण क्षण रात्रि उत्पन्न हो रही है तो वहां बताया कि आप अपने घर में कभी दिया जलाते हैं तो जब दीया जलाते हैं तो प्रतिक्षण क्या होता है नई बत्ती जलती है हो हर क्षण में और नया तेल जलता है हर क्षण में और नई लव पैदा होती है हर क्षण में मालूम नहीं पड़ता देखने से क्षण क्षण में नई लव आती है क्षण क्षण में नया तेल आता है क्षण क्षण में नई बत्ती आती है दीपक जल रहा है और आदमी को क्या मालूम पड़ता है वही दिया है जो हमने घंटे भर पहले जलाया था घंटे भर पहले संजोया हुआ दिया वो लौ जो घंटे भर पहले जल रही थी वो अब है क्या नारायण अरे वो तो कहा हवाल कुड़ा ले गई उसको आकाश में लीन हो गई अब ढूंढने पर भी कोई वैज्ञानिक यंत्र लगा के भी ढूंढे घंटे भर पहले वाली लौ कहां गई तो उसको आसमान में वो मिलने वाली नहीं है वो तो खत्म हो गई खत्मम खतमम हाँ। अतिशय ना खम शून्यम खतमम हाँ। वो तो खा हो गई हो शून्य हो गई आकाश हो गई खात्मा हो गई अच्छा अब बोलो दूसरा दृष्टांत स्रोत शाम तदिदम जलम पहले हम स्वर्गाश्रम हर साल जाते थे तो एक बड़ी भारी चट्टान पड़ी थी गंगा जी में। गंगा जी का जल आके टकराता था हम गुफा के सामने बैठ जाते और वो जल आके टकराता और उछल के फिर जाता दस बरस लगातार गए और हर साल वो ऐसा ही मिला वैसे ही मालूम पड़ता था कि ऐसे ही जल उछल रहा है जल उछल रहा है जल उछल ये नदी देखते हैं ना, रोज गंगा जी में स्नान करते हैं तो मालूम पड़ता है वही गंगा जी हैं जो कल थी हैं? झरना वही बह रहा है जो कल था स्रोत शाम जलम लेकिन कल वाला झरना आज कहा गया अच्छा आपके घर में कोई फल लगाओ आम लगाओ बौर आया पहले फिर सरसों के दाने के बराबर बराबर उसमें फल लगे फिर मटर के दाने के बराबर हो गए फिर बेर के दाने के बराबर हो गए है फिर बड़े आम हो गए लेकिन वो किस समय बढ़ते हैं आपको मालूम है आपकी आंख को पता लगता है कि वो सरसों से मटर कब हो गया और मटर से बेर कब हो गया और बेर से आंवला कब हो गया है और आंवले से आम कब बन गया वो किस समय बढ़ता है मालूम पड़ता है तो पुराने जो उसके कण हैं वो बदलते जाते हैं नए कण पैदा होते जाते हैं क्षण क्षण में नवीन कणों की सृष्टि और क्षण क्षण में प्राचीन कणों की प्रलय तो सृष्टि स्थिति प्रलय कहां है तो देखो सृष्टि से कोई ब्रह्मा की उपासना करते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई लय से कोई रुद्र की उपासना करते हैं कि रुद्र ने लय किया जो वासिष्ठ वाले कहते महाप्रलय महाप्रलय महाप्रलय है तो ना न ना कहीं नाम न ना कहीं रूप एक अखंड ब्रह्म में जो वासिष्ठ वाले बोलते हैं महाप्रलय का चिंतन करते हैं तो महाप्रलय का चिंतन करने से जमराज के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जैसे नचिकेता पहुंच गया था मृत्यु का चिंतन करने से है तो मृत्यु के दरवाजे पर पहुंच गया और तीन दिन जहां महाप्रलय का ध्यान हुआ कि वो महाप्रलय जम बन करके तत्व ज्ञान का उपदेश करने लगता है तो स्थित, कोई स्थिति की प्रधानता से विष्णु की स्थिति देखने में आती है सबसे में पौधा सूख रहा हो उसमें खाद डाल दो पानी डाल दो रुक गया आदमी भूखे मर रहा हो उसको अन्न दे दो पानी दे दो जिंदा हो जाएगा है ना शरीर में माटी है तो भोजन के लिए माटी से बना अन्न चाहिए शरीर में पानी है तो प्यास लगने पर पीने के लिए जल चाहिए है ना? शरीर में ऊषमा है उसको बनाए रखने के लिए गर्मी बनी रहनी चाहिए शरीर में है ना? शरीर में वायु है तो श्वास लेने के लिए वायु चाहिए शरीर में अवकाश है तो बाहर के अवकाश से संबंध चाहिए है शरीर में मन है तो समाज के मन के साथ इसको मिलना चाहिए बुद्धि है इसमें तो महातत्व की जो बुद्धि है ना तो समष्टि बुद्धि समी बुद्धि के साथ मेल खाना चाहिए और शरीर में आत्मा है तो परमात्मा से एक होना चाहिए मिट्टी मिट्टी से पानी पानी से आकाश आकाश से मिलना चाहते हैं कि नहीं बिना मिले जिंदा नहीं रह सकते इसी तरह ये आत्मा परमात्मा से मिले बिना जिंदा नहीं रह सकता एक ने पूछा कि आ, महात्मा जी ये आम में मिठास किसने भेजा ये केले के न, केले में हलवा पैक करके किसने भेजा क्या बढ़िया पैकिंग है दुकानदार ऐसा कर सकते हैं हर केड़े हर केले के पौधे में से घर का घर केला निकले और है ना क्या बढ़िया बंद किया हुआ है कि बाहर की हवा ना लगे बाहर की हवा ना लगे हो ऐसा किसने किया है मालूम नींबू में ये खटास किसने भेजी इमली को इतनी प्यारी है ना किसने बना दिया कि दक्षिणी लोग देखो उसके ऊपर लट्टू है बिल्कुल जिसके घर में इमली का पेड़ ना हो उसके लड़के का ब्याह करें करे देखो दक्षिण में इमली की इतनी इज्जत है इतनी इज्जत है इमली की आंवला को आंवला धात्री है हो बोले एक माता रहती है एक माता वो है जिसने जन्म दिया और एक माता वो है रात्री हरितकी को भी माता बोलते है जैसे माता गृह नाश्ते तस्य माता हरितकी तो ये हरितकी में ये जीवन शक्ति किसने भेजी आंवले में जीवन शक्ति किसने भेजी है ना नींबू में रस किसने भेजा आम में मिठास किसने भेजा है ना ये स्थिति कौन कर रहा है ये तुम्हारे पेट के भीतर ऐसी पकड़ किसने बना दी कि जो सांस को बार बार खींचे बार बार सांस निकल जाए और बार बार खींच ले तो बोले स्थिति का देवता है विष्णु वो सर्वत्र रहता है नारायण तो सृष्टि की प्रधानता से ब्रह्म पुराण आदि पुराण है लय की प्रधानता से लिंग पुराण आदि है शिवपुराण आदि है स्थिति की प्रधानता से विष्णु पुराण श्रीमद भागवत आदि है नारायण कोई शक्ति की प्रधानता से हैं कोई शक्तिमान की प्रधानता से हैं बात यह है कि जो कुछ मालूम पड़ता है जिनका नाम लिया गया जिनका नाम नहीं लिया गया जितने भेद मालूम पड़ते हैं वो सब सिद्ध में मालूम पड़ते हैं कि असिद्ध में तो उन भेदों के सिद्ध होने से पहले जो स्वतः सिद्ध आत्मा है उसी को मालूम पड़ता है ये अंतकरण है ये इंद्रियां हैं, ये शरीर है ये विषय है किसको मालूम होता है ये सृष्टि हो रही है स्थिति हो रही है ये, ये प्रलय हो रहा है किसको मालूम पड़ता है तो जो सर्व का ज्ञाता है जो सर्व का दृष्टा है जो सर्व का साक्षी है जो देश काल वस्तु साफ का साक्षी है वो तो पहले से सिद्ध है उसको सिद्ध करने के लिए अपने मैं हूँ ये सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे जो चीजें मालूम पड़ती हैं वो ठीक ठीक मालूम पड़ती हैं कि नहीं ये देखने की जरूरत पड़ती है तो इस प्रकार समझो कि ये सब के सब अपने स्वरूप में ही कल्पना अवस्था में उपलब्ध होते हैं और आत्मा जो है वो कल्पित नहीं है तो हर समय सृष्टि भी मालूम पड़े स्थिति भी मालूम पड़े प्रलय भी मालूम पड़े जिसको मालूम पड़ती है वो तो, तो पहले से है और इसी का नाम इसी आत्मा का नाम जो है असली नाम ब्रह्म है असली नाम तुम्हें मालूम है कि नहीं ब्रह्म माने देशकाल वस्तु का प्रकाशक और देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न और देश काल वस्तु का अधिष्ठान है न आत्म ब्रह्म है हो इसके सिवाय इसके सिवाय और ब्रह्म नहीं है तो असली बात ये हुई कि पहले जो प्राण इति प्राण भेदा कहा गया था ना वो प्राण जो है वो प्राज्ञ है बीजात्मा ईश्वर और उसी के ये कार्य भेद स्थिति पर्यंत हैं और जितने भी प्राणियों ने कल्पना की है ये मूल सृष्टि में जैसे रश्मि में सांप की कल्पना होती है ऐसे ही होती है अपना जो आत्मा है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिष्ठान है ये देखो सर्व कहना और केवल कहना इन दोनों में फर्क होता है हो एक कहना और अद्वय कहना इसमें फर्क है और सर्व कहना और केवल कहना इसमें फर्क है इस बात को समझना चाहिए देखो सर्व उसको कहते हैं कि एक और एक दो और दो दो दो चार और चार चार आठ और आठ आठ सोलह है ना ऐसे गिनते चले जाओ जिसके बाद कोई गिनती नहीं हो सके ना गुणा ना हो सके उसका नाम क्या होगा सर्व हो है न? संपूर्ण संख्याओं की जो समष्टि होगी उस समि को सर्व बोलेंगे एक एक एक एक दो तीन जिससे बढ़ करके कोई कर करोड़ का करोड़ गुना क कर नहीं अरब का अरब गुना क नहीं नील का नील गुना है तो बोले अब क नहीं परार्ध का परार्ध गुना बोले भाई असंख्य का असंख्य गुना ऐसे कर दो असंख्य भी एक संख्या है तो बहुतों के जोड़ को सर्ब कहते हैं और जिसमें बहुत्व न हो उसको केवल कहते हैं ये देखो जिसमें बहुत्व न हो उसको केवल कहते हैं तो ये परमात्मा जो है ये केवल है केवल शब्द का हिंदी में है ना जो अब अप्रंश हुआ है ना वो क्या है अकेला अभी केवल केवल में से देखो ना वह को के, के पहले रख दो तो वकेल हो जाएगा ना वकेल हाँ, हाँ।, हाँ। वकेला हो गया वकेला को अकेला बोल कि नहीं तो ऐसे कहो कि हिंदी वालों ने जान बूझ करके अकेला शब्द अपना ही बनाया है वो कैसे कैसेला जहां जहां होता है वहां वहां घार के रूप में होता है बहुत होता है है ना तो अकेला माने केले की तरह जो समूह न हो सो अकेला है ना अकेला माने जिसमें एक बटे दो न हो सो अकेला जिसमें एक एक दो ना हो सो अकेला माने अद्वय ब्रह्मतत्व इसी से आपको तो ये बात सुनाते हैं कि जैसे एक एक दिन एक एक रात गिनते चले जाओ ना तो संपूर्ण दिन और रातों की जो समष्टि होगी है ना उसको सर्वकाल बोलेंगे आ, लेकिन वो काल जिसमें नहीं है उसको अकाल बोलेंगे और ये जो एक एक इंच एक एक इंच जो देश है ना एक एक इंच फिर एक एक फोर्ट फिर एक एक का एक एक मील और ऐसे जोड़ते जोड़ते जो देश की समष्टि होगी जिसके बाद देश का नाप नहीं हो सकता छोटा से छोटा देश और बड़ा से बड़ा देश ये देश विस्तार का सूचक होता है तो इसको सर्वदेश बोलते हैं और ये सर्वदेश जिसमें कल्पित है और जिसमें सर्वदेश नहीं है है ना उसको परिपूर्ण बोलते हैं अद्वय बोलते हैं। कही कर्ण कण कर्ण सब कणों को जोड़ दिया एक कर्ण भी बाकी नहीं रहा भूत का कर्ण भी बाकी नहीं रहा भविष्य में होने वाला कर्ण भी बाकी नहीं रहा वर्तमान में बिखरा हुआ कर्ण भी बाकी नहीं हुआ तो सब कणों की जो समि होगी उसको कहेंगे सर्व वो सर्व जिस प्रकाश में दिखाई पड़ रही है है ना उस प्रकाश का जो अधिष्ठान है है ना जिसमें ये सब वस्तुए नहीं है, है? इनके अत्यंता भाव का जो अत्यंता भाव का जो साक्षी अधिष्ठान है उसको कहते हैं ब्रह्म तो ये प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व में ये जो काल सृष्टि है है ना कला कलाष्ठा मुहूर्त क्षण आदि और उसमें जो ये देश सृष्टि है है ना इंच फुट आदि और उसमें जो वस्तु सृष्टि है अणु परमाणु आदि ये सब जिसमें भास रहे हैं, जिसमें कल्पित हैं, जो इनका अधिष्ठान है जो इनका प्रकाशक है और जो इनकी अत्यंता भाव का भी अधिष्ठान और प्रकाशक होने के कारण है ना इनसे सर्वथा रहित है उस आत्मा को ब्रह्म बोलते हैं उस आत्मा का नाम ब्रह्म है ये वेदांत माने भाषा समझने के लिए कि वेदांत की भाषा आप समझें इसके लिए ये बात सुना रहे हैं वही ऐसा ये आत्मा अपना ऐसा ब्रह्म है वो ऐसा ब्रह्म है तो बोले फिर ये लेख ईश्वर से लेकर के और स्थिति पर्यंत जो बात दिखाए सो अमुक बात ये कुल धर्म है ये ग्राम धर्म है ये देश धर्म है नौरा। क्या पूछना बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं तो बोले ये सब आदमी को दिखाई पड़ते हैं ब्रह्मा का दर्शन होता है विष्णु का दर्शन होता है शिव का दर्शन होता है सब देवी देवता गणेश राम पुरुष सब मिलते हैं रो ये कोई बैकुंठ में जाता है कोई नरक में जाता है कोई स्वर्ग में जाता है है ना कोई कहता है हमको ये दर्शन हुआ हमको वो दर्शन हुआ तो ये सब क्या है बोले तो देखो इसमें बात ऐसी है यम भाव दर्शे दि जम भाव संसार के लोग अज्ञानी हैं ये अधिष्ठान को तो जानते रहे अपने को जानते हैं देह वाला अंतकरण वाला इंद्रिय वाला परिचय। तो इनको इनका गुरु है या दूसरा कोई बुद्धिमान पुरुष इनको जैसा समझा देता है और ये जैसा ध्यान करने लगते हैं और जैसा मान बैठते हैं वैसे ही इनको दिखता है इनकी नजर पर हमको कोई आक्षेप नहीं है कोई कहे कि मैं भूत देख के आया तो मानो कि हां वो भूत देख के आया क्यों बोले उसके दिल में किसी ने भूत की कल्पना बैठा दी है और अब उस अपनी भूत की कल्पना को वो प्रत्यक्ष करके आया और बताता है तो उसको झूठा कहने का कोई कारण नहीं क्योंकि जिन जो बातें कही गई है जिनका वर्णन किया गया है और जिनका वर्णन नहीं किया गया है इनमें से कोई भी बात अगर मनुष्य के मन में बैठा दी जाए तो उसको वैसे ही दर्शन होने लगता है कोई आदमी जंगल में बैठा हो ए, और दूर से कोई आता दिखे और एक आदमी उसको जचा दे कि ये बड़ा भारी चोर आ रहा है डाकू आ रहा है और ये तो तुमको लूटने के लिए आ रहा है तो देखो क्या थर थर कांपेगा शरीर है, है ना तो मालूम पड़ेगा पास आने पर कि चोर है ये डाकू है भले वो तुम्हारा हितैषी हो तुम्हारा मित्र हो कल्पना का बड़ा महत्व है वो ये बात हमने देखी है बोला कहो कि देवता का दर्शन आंख से नहीं होता तो नहीं होता है बोला जिस चीज का मन में दर्शन हो सकता है उस चीज का आंख से भी दर्शन हो सकता है कर कैसे कि जो मन आंख बंद रहने पर भीतर देखता है वही मन आंख खुली रहने पर बाहर देखता है देखने वाला तो मन ही है अगर भीतर वो ध्यान कर सकता है तो बाहर वो खुली आंख से दर्शन भी कर सकता है क्योंकि ये तो मनी का ये तो मनी का खेल है वो तो तो इसी से कबीर पंथी को अंत में कबीर का दर्शन होता है राधा स्वामी को अंत में राधा स्वामी का दर्शन होता है ना रैदास को रैदासी को अंत में रैदास का दर्शन होता है चरणदासी को अंत में चरणदास का दर्शन होता है बोले धुरधाम में सबसे ऊपर जो धाम है उसमें कौन रहता है बोले जिसको तुम गुरु मानते हो देवता की जैसी सकल सूरत मानते हो तो बिल्कुल वैसे ही मिलेगा इसमें होता यह है एक आध बात को आपको तो सुनाते हैं जब ध्यान करने बैठते हैं ना तो पहले तो ऐसा लगता है कि जिस देवता का मैं ध्यान कर रहा हूं वो मेरे सामने बैठा है उसको चंदन लगाया उसको माला पहनाई उसको भोजन कराया वो मुस्कुरा रहा है ऐसा मालूम पड़ेगा वो वो बात कर रहा है वो वरदान दे रहा है वो हमको प्यार कर रहा है वो हमको खिला रहा है ऐसा मालूम पड़ेगा लेकिन बाद में जब मन अपना नियंत्रण खो देता है ना तब ऐसा लगता है कि ये देवता मैं हूं ऐसा अच्छा उसके बाद जब मन देवता के आकार को छोड़ देता है तब समाधिस्त हो जाता है बिना देवता का आकार छोड़े समाधिस्त नहीं होता देवता के आकार में जो समाधि है उसको भाव समाधि बोलते हैं। तो ये इदम रूप से भी देवता में समाधि होती है और अहम रूप से भी देवता में समाधि होती है भाव समाधि बोलते हैं उसको और जब देवता की सकल सूरत को छोड़ देता है तो मन शांत हो जाता है भला निर्विषय हो जाता है लेकिन भ्रम ये बना रहता है कि मैं देवता का ध्यान कर रहा था तो जब घंटे दो घंटे आध घंटे के बाद जब फिर वृत्ति उठती है तो मालूम पड़ता है कि हम उसी देवता में तन्मय हो गए थे उसी देवता के ध्यान में डूब गए थे अब फिर देखो वही देवता दिखाई पड़ने लगा तो जब ध्यान में तन्मयता होती है तब दर्शन समानाकार वृत्ति हो जाती है मान जैसे हम जागृत में किसी को देखते हैं ऐसे ही उससे देखते हैं बोलते हैं चलते हैं फिरते हैं ये सब बातें मालूम पड़ने लगती है लेकिन ये सब आपको क्या बतावें जैसे विशिष्टाद्वैत में स्थित होना यह चित्त की एक स्थिति है हो द्वैताद्वैत में भी चित्त की एक स्थिति होती है द्वैत में भी चित्त की एक स्थिति होती, होती है विशुद्धाद्वैत में भी एक चित्त की स्थिति होती है ये संप्रज्ञात समाधि के ही ये सारे के सारे भेद हैं सभीज असंप्रज्ञात के नहीं या निर्वीज संप्रज्ञात के नहीं ये तो संप्रज्ञात समाधि के ही भेद हैं और कोई वितर्कानुगत हैं कोई विचारानुगत हैं कोई आनंदानुगत हैं और कोई अस्मितानुगत हैं संप्रज्ञात समाधि के ही भेद होते हैं लेकिन इनसे उठने के बाद आदमी को मालूम पड़ता है कि ये तो हमको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ अब उसको प्रत्यक्ष क्या है परोक्ष क्या है अपरोक्ष क्या है साक्षात अपरोक्ष क्या है क्या इसका तो विवेक नहीं है इसका विवेक न होने के कारण उसको ऐसा ही मालूम पड़ता है कि हमको तो चलते फिरते जागृत अवस्था में ऐसा अनुभव हुआ प्रमाण का ठीक ठीक विवेक नहीं होने के कारण तो इसी से गुरु लोग किसी को बता देते हैं तुम्हारी हृदय में स्थिति हो गई किसी को बताते हैं तुम्हारी नाभी में स्थिति हो गई किसी को बताते हैं तुम्हारी भूलाधार में स्थिति हो गई किसी को बताते हैं आज्ञा चक्र में हो गई किसी को बताते हैं सहस्रार में हो गई किसी को बताते हैं शून्य शिखर में हो गई है ना किसी को त्रिकुटी में किसी को बंकनाल में है ना किसी को अगम लोक में अलख लोक में बड़े बड़े भेद हैं उनके वो सब आप सुन के क्या करेंगे ये सब जैसे हम बैठते हैं ना ये शरीर में तत्त लोगों के मानो द्वार बने हुए हैं और भावना से उनमें प्रविष्ट हो गए और जैसे जोग वासिष्ठ में पाख्यान है जैसे लीलो पाख्यान है आ घोड़े सहित घोड़े सहित लीला जो है वो पत्थर की चट्टान में घुस गई है ना जैसे वर्णन है वैसे ये सब का सब मनी का खेल होता है आ। इसमें ठोस वस्तु भी मिल सकती है वो खाने के लिए देवता प्रसाद भी दे सकता है उसको खा भी सकते हैं उसको कपड़ा भी दे सकते हैं माने बिल्कुल इस प्रातिभासिक मन के द्वारा व्यावहारिक वस्तु की उत्पत्ति होना भी शक्य है संभव पर है कहने का हमारे अभिप्राय ये कि यदि किसी को कोई ऐसा होता हो तो उसको आप बड़ा भारी चमत्कार नहीं माने ये सब जादू का खेल है और ये मन की एकाग्रता से और मानसिक शक्तियों से ये होता है पितर बुला के दिखा दें है ना प्रेत बुला के दिखा दें नारायण मंत्रों की सिद्धि बता के दिखा दें ये सब अपनी मानसिक शक्तियों का विकास है पेन से उठ करके लिखने लग जाए है ना कागज ऐसे रख दो तो उस पर लिख जाए है ना जो बात किसी को नहीं मालूम है वो आ जाए ये मानसिक शक्तियों का ये सब का सब चमत्कार है परमार्थ के साथ इसका कोई संबंध नहीं है ये तो चतुर लोग जो होते हैं बुद्धिमान लोग जो होते हैं जो मानसिक शक्तियों को विकसित कर लेते हैं है ना और इसमें निपुण होते हैं वो जिसको जो चाहें उसको वो दिखा दें वो लोग का दर्शन करा दें वैकुंठ का दर्शन करा दे, दे। नारायण देवता का दर्शन करा दें यम भावम दर्शे दस्य तम सतु पश्यती ये मानसिक शक्ति वाले समर्थ आसमान में बगीचा दिखा दे जादू का खेल है ये उल तपूतवा सऊ वो भावना इसकी प्रबल जब हो जाती है तो जैसी भावना करो वैसी वैसी बन करके उसकी रक्षा भी करती है हाथ में लेके डंडा बचावे हो और रक्षा करती और ये भी होता है क्या बोले उसमें जब अत्यंत आग्रह हो जाता है अत्यंत निष्ठा हो जाती है कि यही सत्य है है ना तो उसकी उसको प्राप्ति भी हो जाती है ना? स्वर्ग में चला जाएगा नरक में चला जाएगा वैकुंठ में चला जाएगा गोलोक कैलाश में चला जाएगा ये तो जैसा जिसको गुरु दिखा दे वो वैसा मानने लगता तो ये दुनिया में जो संप्रदाय का भेद हुआ है ना इसका कारण केवल ही है हाँ ये अनारोपित आकार जिसमें आकार का आरोप नहीं किया गया है ऐसे तत्व का साक्षात्कार नहीं है ये तत्वों में आकार का आरोप करवा करके और भावना के द्वारा ये सब की सब चीजें दिखाई गई हैं सृष्टि बनाते ब्रह्मा को देख लो पालन करते विष्णु को देख लो संहार करते रुद्र को देख लो अनंत कोटि ब्रह्मांड को देख लो ये लो ये रहा विराट और ये रहा हिरण्य और ये रहा ईश्वर जो चाहो सो देख लो आचार्य जो है उसमें जैसे जादू की मूठ मारो और नई दुनिया देख लो ऐसे अपने मन के संकल्प से वो सर्व दिखाने में समर्थ होता है और उस भावना से भावना करने वाले की रक्षा भी होती है और उसमें अतिशय आग्रह हो जाने के कारण है वो वस्तु उस भावुक के सामने आके प्राप्त भी हो जाती है ये सब होता है लेकिन भाई बात क्या है तो बात यह है कि परमात्मा के असली स्वरूप में ये सब जादू का खेल है माया है इसके लिए इसके लिए मूल शब्द जो है ना माया है ओ विवर्त है विवर्त माने, बी माने विपरीत विरुद्ध और वर्त माने, बर्तक विरुद्ध बर्ताव है एक को अनेक देखना ये विरुद्ध बर्ताव है चेतन को जड़ देखना ये विरुद्ध बर्ताव है है ना? दृष्टा को दृश्य देखना ये विरुद्ध बर्ताव है, है अपने को अनेक रूप में देखना अन्य के रूप में देखना का ये विरुद्ध बर्ताव है विपरीतम बर्तनम विवर्ता विरुद्धम बर्तनम वर्ता जो चीज जैसी है उसके विरुद्ध उसको देखना केवल मन के संबंध से केवल भावना के संबंध से ये ये विरुद्ध बर्तन है तो असल में प्राण से लेकर के प्राण रीति प्राण विदा वहां से लेकर के स्थिति रीति स्थिति विदा ये सब जितने पदार्थ हैं ये अपृथक भाव है अप्रथक भाव है माने परमात्मा से प्रथक इनकी कोई सत्ता नहीं है ये सब के सब सत्ता शून्य हो करके ही परमात्मा में दिखाई पड़ते हैं प्रथगेवेति लक्षिता ये तो महाराज आचार्यों ने कल्पना करके मूढ़ ही मूढ़ लोग जो हैं मोहग्रस्त ये जिनके ऊपर जादू का असर हो जाता है जिनका मन कमजोर है उन लोगों ने परमात्मा में इन सब वस्तुओं को पृथक पृथक करके देखा है और जो इस बात को ठीक ठीक जान जाता है एवं जो वेद तत्व जो जानता है कि कितनी भी चीजें अलग अलग दिखाई पड़े एक दूसरे से लगे नहीं तभी तो उनको अलग बोलते हैं ना माने अलग अलग, अलग लक्षण अलग अलग प्रमाण ये लग धातु संस्कृत में है हो जिसे लग्नम शब्द बनता है ना लग्नम संलग्नम तो न लगती इति अलग हलंत क्विप प्रत्यंत क्विप प्रत्यांत शब्द है अलग नारायण तो अलग अलग माने ये जो परस्पर असंश्लिष्ट पृथक पृथक जो पदार्थ दिखते हैं ये घड़ा है ये कपड़ा है ये स्त्री है ये पुरुष है ये पशु है ये पक्षी है ये मनुष्य है ये जो अलग अलग वस्तुएं मालूम पड़ती हैं वो असल में एक अखंड अद्वय तत्व में ही मालूम पड़ते हैं तो जिसको ये बात मालूम हो गई कि एक में ही ये अनेक की कल्पना हो रही है एवं जो वेद तत्व नो इदम जदयमात्मा जिसने जान लिया कि इस इदम सर्वम के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है वो यह आत्मा ही है ये ब्रह्म ही है जो अलग अलग सर्व रूपों में दिखाई पड़ रहा है कि इस बात को जिसने जान लिया बोले कल्पय सो विशंकता उसको छुट्टी है क्या क्या छुट्टी है कि जैसी मौज हो ऐसी कल्पना करे है न चाहे जिसको जो दिखा दे चाहे जिसको जो दिखा दे लेकिन महाराज जो दिखाने में भी बुद्धिमानी चाहिए बुद्धिमानी के बिना नहीं चाहिए एक हमारे मित्र थे वो तो वेदांत का संस्कार तो था ही उनको जरा जवान थे उन दिनों अब से 20 वर्ष पहले के लोग अब तो 20 वर्ष बीत जाने पर वो भी 40-45 वर्ष के हो गए है ना उनके भी मोटे हो गए बाल बड़े बड़े तो उन दिनों उनकी उम्र जब बीस इक्कीस वर्ष की थी बाईस वर्ष की तो पतले थे लंबे थे गोरे थे बड़े सुंदर थे और वेदांत का संस्कार आया और ये तो होता ही था एवं जो वेद तत्व तो जिसने इस तत्व को जान लिया कि परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है है ना? वो चाहे एक मिट्टी का डला उठा के कह दे कि ये परमात्मा है नारायण भक्तों को उसमें परमात्मा दिखेगा उसको कल्पना करने का सामर्थ्य मान लू कारिका भी सुनते पढ़ते थे तो एक दिन बोले कि स्वामी जी अब मैं लोगों को ये प्रतीत कराऊं कि ये शरीर ही भगवान है तो कैसा रहेगा तो ये मैं ही भगवान हूँ ऐसा को बरकूल करो बड़े सुंदर गोरे गोरे थे आ, आ, आ, बड़े सुंदर लगते अब उतने अब उतने सुंदर नहीं है अब तो मोटे माटे हो गए ना मोटा आदमी सुंदर नहीं होता तो <laughs> ये बात हमको कहने का अधिकार है आप लोगों में से कोई मोटा हो तो ऐसा न कहे तो ना है। तो नारायण नारायण अब उस उन दिनों मोटे तो बोले कि स्वामी जी अब हम ये कल्पना लोगों को बनवा में यही भगवान है एक दिन मैंने देखा महाराज रास लीला हो रही थी कुंज चार ओर बगीचा था तो मैं तो रासलीला में भीतर जाके हमको तो लोग इधर उधर खड़ा नहीं होने देते थे तो जाके आगे हमको तो बैठा दिया था और वो एक बिल्कुल कुंज थी आड़ में वहां खड़े से खड़े होके देख रहे थे तो वो कभी अपने दाहिने पांव को बाएं पांव पर रखें और कभी ऐसे बांसुरी लेके जैसे खड़े होते हैं। जैसे जैसे कृष्ण करे ना उसकी नकल करे और हमको दिखाई पड़ता था तो मैंने कहा क्यों भाई शुरू कर दिया लेकिन देखो अपने को ईश्वर बताओगे तो ये भगत लोग मार डालेंगे बोला क्योंकि ज्ञानी बकाय मारे और भगत खवाए मारे है ना ज्ञानी लोग जो हैं ये बुलवाते बहुत ज्यादा हैं और भगत लोग जो हैं वो मुंह में ठूस देने तक की हिम्मत करते हैं हो न खाओ तो जबरदस्ती मुंह में ठूंसते दें तो ये खिला खिला के मार डालते हैं बोला और बोले कि देखो तुम भगवान हो है ना तो हमको एक बेटा सीधे स्वर्ग से बुला दो है ना ऐसे बोलेंगे बोले हमारे घर में धन की बरसा करवा दो है ना? हमारा ये रोग मिटा दो तुम भगवान बनोगे तो ये तुमको परेशान बहुत करेंगे इसलिए तुम भगवान मत बनना ईश्वर मत बनना सीधे ब्रह्म ही रहना भाई उनसे कहा कि तुम सीधे ही ब्रह्म रहना क्यूँकी ब्रह्म से कोई काम लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता हो ईश्वर बने और नौकरी करवाई इन भक्तों ने बोला ईश्वर से तो भक्त लोग नौकरी करवाते हैं तुम शुद्ध ब्रह्म रहना है ना अकर्ता भोक्ता है ना <laughs> करता अभोक्ता करता भोक्ता मत बनना नहीं तो ये भगत लोग जो है नौकरी करवाए बिना छोड़ेंगे नहीं बहुत दिन हमारे साथ रहे हमारे मित्र ना अब तो अलग रहते हैं आ। आ। उनसे मिलना जुलना भी कम होता है लेकिन अब उनकी दूसरी परिषद चलती है तो एवं जो वेद तत्व न कल्पयेत तो विशंकित जो ये जान गया कि ब्रह्मा ब्रह्मातिरिक्त न स्वर्ग है न नरक न गोलोक है न कैलाश न बैकुंठ है न धरती सात पाताल सात स्वर्ग ये कोई ब्रह्म से भिन्न नहीं है हो ये कबीर दादू रैदास कोई परमात्मा से भिन्न नहीं है पतंजलि शेष कोई परमात्मा से भिन्न नहीं है व्यास जैविनी कपिल कोई परमात्मा से भिन्न नहीं है बोला एक परमात्मा से अलग कोई नहीं है तो ये तत्व ज्ञान जिसको हो गया है ना? वो निर्भिशंका कोई शंका किए बिना जहाँ चाहे वहाँ बता दे परमात्मा है है ना? और उसका कोई सच्चा भक्त हो श्रद्धालु हो तो उसको वही परमात्मा का दर्शन हो जाए एको पृथ् भाव पृथके लक्षितः एवं जो वेद तत्व कल्पये सो विशंक अवश्लोकोर्भाव वाप तैरषो पृथ् भाव पृथगे वे लक्ष वेद तत्व कल्पेत्सो विशंक स्वनम्माए यथा दृष्टे यथा तथा विश्वमिदं दृष्टि